की एक, एक और दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी कोल्हू का बैल रामापुर के एक धनी व्यापारी प्रताप का एक पुत्र था जिसका नाम कमल था बचपन से ही वह अपने मामा के यहाँ शहर में रहता था और शिक्षा प्राप्त कर रहा था प्रताप अपने पुत्र को बहुत स्नेह करते थे इसलिए जब कभी भी कमल को जितने भी पैसों की आवश्यकता होती वे तुरंत भेज देते अधिक धन मिलने के कारण वह व्यर्थ के व्यसनों में पड़ गया उसकी मित्रता भी अच्छे लोगों से नहीं थी वह अपने मामा का भी भय नहीं मानता था पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था बस नाम मात्र के लिए पढ़ाई पूरी करके वह रामापुर वापस लौटा शहर से पढ़ लिखकर आने के कारण वह बहुत गर्वित अनुभव करता था उसका अहम उसके मुंह से निकलती हर बात से टपकता था व्यर्थ में ही सभी से वाद-विवाद करता था और सदा अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयत्न करता था दूसरों की बातों और अन्य वस्तुओं में खोट निकालता था और उसे अपमानित करता था एक दिन जब वह गली में से होकर गुजर रहा था तब उसने गंगू नामक एक आदमी को देखा जिसने अपने हाथ पर पट्टी बांधी थी उसे देखते ही कमल ने पूछा क्या बात है गंगू पट्टी क्यों बांधी हुई है गंगू सव ने सविनय कहा नीचे गिर गया था कमल ने पूछा कैसे गिरे गंगू ने बताया दौड़ते दौड़ते नीचे गिर गया कमल ने फिर पूछा क्यों दौड़ रहे थे ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी गंगू ने कहा गली के एक कुत्ते की पूछ पर मैंने अनजाने में पाँव रख दिया था कमल ने पूछा तुमने देखा नहीं गंगू ने कहा सोच में पड़ा हुआ था कमल ने फिर पूछा किस बात को लेकर सोच में पड़े थे गंगू ने कहा क्या बताऊं? कोई खास बात तो नहीं थी बस सोच रहा था अरे वही तो पूछ रहा हूँ आखिर सोच क्या रहे थे तुम गंगू ने उदासी भरे, भरे स्वर में कहा एक घरेलू झगड़े को लेकर इसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा कमल ने फिर पूछा दौड़ते दौड़ते क्यों गिर गए ठोकर लगी बस गिर पड़ा ठोकरी खाते खाते क्यों गिरते रहते हो क्या किसी पत्थर से टकरा गए मैंने देखा नहीं था अच्छा कोई बात नहीं पर यह तो बताओ कि गिरने पर दाएं हाथ को ही चोट क्यों लगी बाएं हाथ को चोट क्यों नहीं लगी कमल के सवालों की बौछार जारी थी गंगू ने गौर से उसे देखा और तेजी से दौड़कर कर वहाँ ऐसी जाना चाहा। कमल ने उसे पकड़ लिया और कहा देखो फिर से भूल कर रहे हो कुत्ते की दुम पर पैर रखकर तुमने भूल की जब वह तुम्हारा पीछा करने लगा तो तुम भाग उठे यह तुम्हारी एक और गलती है गंगू ने कहा साहब इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए मुझे आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तंग आकर उसने कहा और वहाँ से चल पड़ा जाते जाते उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा एक और दिन जब अपने मित्रों के साथ कमल गली ऐसी गुजर रहा था तब उसकी दृष्टि भैरव के कोल्हू पर पड़ी इधर उधर देखे बिना कोल्हू का बैल चारों ओर घूम रहा था भैरव कोल्हू से थोड़ी दूरी पर बैठकर उसके लिए सानी बनाने में लगा हुआ था कमल को उसे तंग करने की सूची वह अपने मित्र के साथ उसके पास गया भैरव कमल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था वह बड़ी ही सावधानी और चतुरता से उसके हर प्रश्न का उत्तर देता रहा उसके जवाबों से इस बार कमल स्वयं तंग आ गया जो उसे परेशान करके यहाँ चला आया था परंतु उल्टे खुद परेशान हो रहा था थोड़ी देर तक वह चुप रहा और फिर उससे, उससे पूछा भैरव क्यों भला कोल्हू के बैल के चारे के, के लिए इतना खर्च क्यों करते हो ऐसा क्या बड़ा काम यह कर देता है क्यों नहीं करूं? करू? जब, जब देखो कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है तेल निकालता है समझो तुम किसी काम पर भीतर चले गए क्या भरोसा कि तब भी ये चक्कर काटता रहेगा खड़ा का खड़ा भी तो रह सकता है भैरव ने कहा इसीलिए तो मैंने इसके गले में घंटा बांध दिया है कि भीतर काम पर लगा भी रहूं तो इसके घंटे की ध्वनि से मुझे मालूम हो जाए कि यह चक्कर काट रहा है और काम पर लगा हुआ है हो सकता है हो सकता है चक्कर काटे बिना वह एक जगह पर खड़ा हो जाए और अपना सिर हिलाता रहे उस स्थिति में भी तो घंटे की आवाज़ तो आएगी ही तब तुम्हें उसके नाटक का कैसे पता चलेगा उसके सवाल से भैरव भड़क गया अपनी नाराजगी वह छिपा नहीं पाया उसने कड़वे स्वर में कहा मुझे धोखा देने के लिए वह थोड़े ही शहर से पड़ आया था भैरव के इस उत्तर आरोप कमल के मित्र जोर से हंस पड़े कमल का सिर शर्म से झुक गया उसके मुंह से बात ही नहीं निकली तब भैरव ने कहा देखो कमल कोई काम किए बिना जो मटर कश्ती करता रहता है गलियों में घूमता फिरता रहता है उसकी तुलना कोल्हू के बैल और नांदिया से की जाती है पर मेरी दृष्टि में ऐसी तुलना सरासर अन्याय है क्योंकि कोल्हू के बैल के घूमने से ही तेल निकलता है नांदिया गाँव में घूमता रहता है अपने खेल दिखाता है सबको खुश करता है और अपने मालिक का पेट भरता है जंतु होते हुए भी दोनों कड़ी मेहनत करते हैं ऐसे जीवों की बराबरी आलसी मनुष्यों के साथ करना उनके प्रति बड़ा अन्याय करना है कमल कुछ भी कहे बिना सिर झुकाकर कर वहाँ ऐसी चला गया भैरव की कड़वी बात पर जो वास्तविकता थी उसने उसे प्रभावित किया उस दिन से वह व्यापार में अपने पिता की सहायता करने लगा और थोड़े ही दिनों में स्वयं एक अच्छा व्यापारी भी बन गया अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी कोल्हो का बैल वाचक स्वर भारती परिमल